ब्रह्म सूत्र के उपोदघात भाष्य की व्याख्या रूप भाष्य रत्न प्रभा टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं ने कारण युष्म प्रत्ये हो विषय विषयनो हो इत्यादि भाष्य भाष्यकार भगवान जिस विवक्षा से लिख रहे हैं वह विवक्षा इस भाष्य के अवतरण में बताइए जो आत्मनात्मा का अध्यास है वह लोक में दृष्ट रजत अध्यास में जो निमित्त है हेतु है वह हेतु हो तब होगा नहीं तो नहीं होगा सुक्ति रजत में हेतु देखा गया अधिष्ठान सामान्य अंश तथा आरोप्य विशेष का ऐक्य विषय विषयक प्रमाहित संस्कार से जन्य का में रजत अध्यास देखा गया ऐसे अनात्मा का जो आत्मा में अध्यास है उसके लिए भी अधिष्ठान सामान्य के साथ अनात्मा का एकत्व विषयनी प्रमाहित संस्कार कारण बनेगा तो ये संस्कार के लिए जरूरी है आत्मात्मा के एकत्व तो को विषय करने वाली प्रमा लेकिन वह संभव है ही नहीं पूर्व पक्षी का मानना है क्योंकि आत्मात्मा का परस्पर भेद है और आत्मानात्मा का परस्पर भेद साधक युक्ति हमारे पास है आत्मात्मानो परस्पर भिन्नौ अभेद अभेद अयोग्यवात ये अनुमान है इसमें अभेद अयोग्यो का अर्थ है परस्पर विरोध और ये जो इस अनुमान में आत्मात्मा के भेद का साधक परस्पर विरोध है वह दो प्रकार का देख, तीन प्रकार का विरोध है वस्तुतः प्रतीतित और व्यवहारत तीनों प्रकार का विरोध दिखाने के लिए युष्म प्रत्यय हो यह प्रथम पद प्रयोग है पूर्व पक्ष के द्वारा किया गया यह बताया जा रहा है युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो के द्वारा कि आत्मात्मा का एक दूसरे के साथ वस्तुतः विरोध है प्रतितितः विरोध है और व्यवहारत विरोध है ये तीनों प्रकार से विरोध आत्मात्मा का इसमद अस्मद प्रत्येक गोचर पद से निकल आता है कैसे निकल आएगा इसे टीकाकार टीका में बताएंगे पहले ये विचार टीका में किया जा रहा है कि व्याकरण के अनुसार युष्म अस्मद प्रत्येक गोचरयो हो यह शब्द प्रयोग शुद्ध है कि अशुद्ध है तो जो यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है आक्षेपकर्ता को अनुचित प्रतीत हो रहा है गलत प्रतीत हो रहा है अशुद्ध प्रतीत हो रहा है व्याकरण के अनुसार यहाँ युष्मदस्मद प्रत्यय के शब्द के अनंतर प्रत्यय रूपी उत्तर पद होने से प्रत्ययोत्तर पद सूत्र से होना चाहिए तो तव आदेश युष्म शब्द के स्थान पर तो जैसे तो पुत्र मत पुत्र शब्द प्रयोग होता है ऐसे यहाँ पर त्वत प्रत्यय गोचरयो हो ऐसा शब्द प्रयोग उचित प्रतीत होता है लेकिन यह आदेश तो नहीं हुआ ये अशुद्धि है व्याकरण की इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए टीकाकार ने अपने मतानुसार बताया कि युष्म अस्मद क्या नाम ये जो प्रत्योत्तर पदयोच्च सूत्र है जिससे त्व आदेश की प्राप्ति दिखाई जा रही है यहा उस सूत्र में त्वावेक वचने इस सूत्र से अधिकार आता है एक वचने पद का अधिकार आता है अनुवृत्ति आती है और उसकी अनुवृत्ति आने के बाद प्रत्योत्तर पदयोच्च सूत्र का अर्थ निकलता है एकत्व तो के वाचक युष्म शब्द तथा अस्मद शब्द के स्थान पर तम तो आदेश होते हैं प्रत्यय परि रहते या उत्तर पद पर एकत्व तो के वाचक होने चाहिए एक वचन में प्रयुक्त हो तब तो यहां पर तो युष्म प्रत्यय गोचर शब्द से युष्म शब्द का अर्थभूत जो अनात्म वस्तु अहंकार आदि हैं वे अनेक हैं और तद उपाधिकैतन्य स्वरूपतः एक होने पर भी अनात्म उपाधि को लेकर के वो भी अनेक है तो यहाँ बहुत्व तो के वाचक युष्म अस्मद शब्द होने के कारण प्रत्योत्तर पदयोच्च सूत्र में एक वचने का अधिकार आने से यहां तोम आदेश नहीं हुए ये समाधान दिया तो इसमें यह कहा गया कि बहुवचन मानने पर विग्रह कैसे होगा <coughs> बहुवचन के वाचक मानने पर तो कहा इस प्रकार होगा कि यूयम प्रत्यय युष्म प्रत्यय और वयम इति प्रत्ययः अस्मत् प्रत्यय तयोगोचर ऐसा विग्रह हो जाएगा तो कहा ठीक है इसमें शब्द साधुत्व होने पर भी अर्थ साधुत्व नहीं है इस प्रकार का ये आक्षेप जो पूर्व ने किया यहां यद्यपि प्रयोग करने वाले भी पूर्व हैं तो उनके जो पूर्व हैं उन्होंने आक्षेप किया तो इसका क्या समाधान हुआ अर्थ शब्द साधुत्व होने पर भी अर्थ साधुत्व तो नहीं है इसका तो ये बताया गया कि अहंकारादि अनात्मनु इति प्रत्यय विषयत्व निकाक्षेप ये भी हुआ तो इन दोनों आक्षेपों का समाधान करते हुए ये कहा गया कि नर्थ असाधुत्व को दिखाने के लिए ये कहा गया अहंकारादि अनात्मनो यूयम इति प्रत्यषयत्व नास्ती इसलिए अर्थ असाधुत्व है ऐसा यदि आक्षेपकर्ता कहेंगे तो उसका समाधान किया था न गोचर पदस्य पदस्योग योग्यता पर गोचर शब्द योग्यता को बताता युष्म प्रत्यय योग्यता अहंकार आदि में भी विद्यमान होने से शब्द के शब्द साधुत्व के तरह अर्थ साधुत्व भी बनेगा ये गोचर शब्द का अर्थ योग्यता करने से निकल आएगा ये कहा गया अब तो चिदात्मा तो अस्मत् प्रत्यय योग्य ही है और तत्प्रयुक्त संस क्यों अस्मत् प्रत्यय गोचर माना जा रहा है चिदात्मा को यानी ये जो आपका प्रत्यक चैतन्य है उसको इसलिए कि तत्प्रयुक्त संसयादि निवृत्ति फलभा अस्मत्त्यय प्रयुक्त जो संस्यादि की निवृत्तिरूप फल है उसका अधिकारी बनता जो प्रत्यक चैतन्य विषयक संशय विपर्य उसकी निवृत्ति होती है अस्मत्प्रत्यय से तो घट विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति पट विषयक ज्ञान से नहीं होगी वह घट विषयक यथार्थ ज्ञान से ही होगी ऐसे अस्मत्प्रत्यय विषयक ज्ञान से चिदात्मगत ग संशय और विपर्य की निवृत्ति हो रही है इसका अर्थ है चिदात्मा अस्मत् प्रत्येक है घट विषयक यथार्थ ज्ञान ही जैसे घट विषयक संशय विपर्य का निवर्तक है ऐसे चिदात्म विषयक संशय विपर्य निवृत्त होगा चिदात्म विषयक ज्ञान से अस्मत् प्रत्यय से निवृत्त हो रहा का अर्थ है अस्मत् प्रत्यय चिदात्म विषयक है एक ये युक्ति बताई और भाष्यकर भगवान की उक्ति भी बताई जा रही है। कि भाष्यकर भगवान ने भी ये कहा है कि चिदात्मा अस्मत् प्रत्यय का गोचर होता है इसलिए ये कहा कि न तवद अयम एकांत नविषय अस्मत् प्रत्यय ये जो भाष्कर भगवान ने कहा है इससे भी तो चिदात्मा हो जाता है अस्मत् प्रत्यय का विषय ये निश्चित है भास्कर भगवान को तभी तो ये लिख रहे हैं अस्मत् प्रत्यय विषयवात् अस्मत्त्ययोग्योक यद्यपि ये भी अहंकारादी तेनाग्य यद्यो भी, तो तो भी चिदात्मनः तो अत्यंत चिदात्म सकाशाभेद सिद्ध्यथ युषम इति उच्यते अहंकारादि को युष्म प्रत्योग्य इसलिए बताया जा रहा है यह शब्द प्रयोग करके कि अहंकारादि में अस्मत योग्यता होने पर भी अस्मत प्रत्यय विषय विशेत की विषयता की योग्यता होने पर भी युष्म प्रत्यय योग्य उसे बता करके बताया जा रहा है कि अहंकारादि का चिदात्मा से अत्यंत भेद है अस्मत् प्रत्यय योग्य चिदात्मा से अत्यंत भिन्न अहंकारादि अनात्म वस्तु हैं यह सिद्ध होता है युष्म प्रत्यय योग्य अहंकार अहंकारादि को बताने से कह रहा है हम हां सिद्ध करने का अत्यंत भेद सिद्ध करने के लिए चिदात्मा से अहंकारादि अत्यंत भिन्न है जैसे घोड़े से भैंस अत्यंत भिन्न है ऐसे अत्यंत भिन्न है ये अहंकारादि अनात्म पदार्थ चिदात्मा से ये बताने के लिए अहंकार आदि को यहां पर युष्मत युष्म शब्द से कहा जा रहा है क्योंकि इदम् शब्द योग्य कहते विदम् ईदम प्रत्ययोग्य तो इदम् शब्द का तो कहीं कहीं अस्मत शब्द के साथ प्रयोग होता भी है हासमत के साथ अयम आत्मा अयम अहम अस्मी इमें वयम इत्यादि स्थल पर ईदम शब्द का प्रयोग आत्मा के वाचक अस्मद शब्द के समानाधिकरण के रूप में हुआ है इसलिए ईदम प्रत्ययोग्य कहेंगे तो वो अत्यंत भेद प्रकट नहीं होता लेकिन कहीं पर भी अस्मत शब्द के साथ युष्मत शब्द का प्रयोग नहीं होता समानाधिकरण प्रयोग त्व अहम ऐसा नहीं होता इसलिए ये प्रयोग किया है युष्मत प्रत्य गोचर या गया आएगा तो इस प्रकार यहां तक टीकाकार ने प्रत्योत्तर पदयोच्च सूत्र से तव तो आदेश क्यों नहीं हुआ इसका उत्तर दिया अपने विचार के अनुसार अपनी मान्यता से अब इसी प्रश्न का उत्तर इसमद अस्मद प्रत्येकोच्चर इस शब्द प्रयोग में प्रत्योत्तर पदयोच्च सूत्र से तम आदेश शब्द के स्थान पर क्यों नहीं हुआ ये जो प्रश्न है इसी प्रश्न का उत्तर दिया है आश्रम स्वामी नाम के एक व्याख्या हुए उन्होंने जो समाधान दिया उसे आगे बता रहे हैं तो आश्रम श्री चरनास्तु टीका योजनायाम एवं आभु आश्रम श्री चरण अपनी व्याख्या में ऐसा कहते हैं टीका हाँ। होगी ये विवरण भी हो सकती है हाँ। विवरण तो विवरण की योजना में हाँ ये रत्न प्रभाकर करके पहले एक विवरण प्रमे है और उसकी हाँ, उस विवरण प्रमे की योजना में ये आश्रम श्री चरण कह रहे हैं ऐसा कही है। प्रकाशात्म यती की जो व्याख्या है पंचपादिका पर पंचपादिका पर एक पंचपादिका भी टीका है ना या तो टीका शब्द से का को लीजिए और पंचपादिका टीका के उसमें क्या लिखा है टीका योजनायाम यानी योजना, या, यान योजना कहते अन्वय को तो टीका की का अन्वय बताते समय टीका का समन्वय करते समय आश्रम श्रीचरण ने विवरण प्रमे भी पंचपादी का टीका पर है और ये भी आ, वो प्रकाशात्मती ने लिखा है ये आश्रम श्रीचरण नाम के कोई एक टीकाकार हैं उन्होंने भी पंचपादी का पर लिखा है और वो पंचपादिका का व्याख्यान करते समय उन्होंने शब्द के स्थान प्रत्यब्द अस्मद इस शब्द में युष्म शब्द के स्थान पर तुम आदेश उस सूत्र से क्यों नहीं हुआ इसका समाधान इस प्रकार किया है ये कह सकते हैं कि युष्म शब्द का अर्थ उन्होंने बताया इन्होंने तो कहा था भाष्य रत्न प्रभा कारण की युष्म बहुत तोके है यहाँ पर इन्होंने एक वचन के एकत्व के वाचक भी समाधान दिया संबोध्य चेतनो युष्म अहंकारादि विशिष्ट चेतन अस्मद पद वाच्य तथा च हो स्वाथे प्रयोज्यम नियमो न हो अस्मदो लाक्षणिकुष्मस्मदोष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थ सांगत्य प्रसंगा तो ये शब्द और अस्मद शब्द का अर्थ बता दिया ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ है संबोध्य चेतन अस्मत शब्द का वाच्यार्थ है अहंकारादि विशिष्ट चेतन संबोध्य चेतन कहते हैं जिसको आप तुम ये कहते हैं सीधे सामने मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष संबोध्य चेतन मध्यम पुरुष होता है हाँ, हाँ उसी के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है सामने हैं जिसे ये कहा जाता है कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो ये हाँ और अहंकारादि विशिष्ट चेतन जिसके लिए मैं कहा जाता है उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है जिसके लिए और मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है जिसके लिए वह संबोध्य चैतन्य और जो स, फिर ये दो में से एक ना हो युष्म अर्थ का युष्म अर्थ जहां करता है सम्बोध्य चेतन वहां पर तो होता है मध्यम पुरुष अष्म अर्थ जहां करता है वहां होता है उत्तम पुरुष और दोनों भी जहां करता नहीं है वहां पर प्रथम पुरुष होगा भी वहा प्रथम पुरुष होगा वो भवती इत्यादि होगा बाकी इन दो में से कोई एक होगा कर्तवाच्य में करता तो मध्यम या उत्तम पुरुष होगा मध्यम होगा संबोधित वो करता तब और अहंकर आदि विशिष्ट करता हो तब उत्तम पुरुष और इन दो से अतिरिक्त हो तो प्रथम पुरुष ऐसा होता है तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संबोध्य चेतन ये युष्म अर्थ है और अस्मद अर्थ हैं अहकारादि विशिष्ट चेतन ये इनका मुख्य अर्थ है युष्म शब्द अस्मद शब्द का और ये जो मुख्य अर्थ है जिसे वाचार्थ कहा जाता है इस वाचार्थ में जब युष्म अर्थ का अस्मद युष्म शब्द का अस्मद शब्द का, का प्रयोग हो अपने अपने वाचार्थ में तब तो उन्हें जो आदेश बताए गए हैं वे आदेश होंगे प्रत्युत्तर पदयोश्च सूत्र से त्व आदेश और यदि ये, ये मुख्यार्थ में प्रयुक्त नहीं है अपितु तो लक्षार्थ में प्रयुक्त है तो उस समय युष्म शब्द के स्थान पर प्रत्युत्तर पदयोच्च सूत्र से त्व आदेश नहीं होंगे ऐसा उन्होंने समाधान दिया है हाँ, नहीं इस बात को संपुष्ट करने वाला संपुष्टि पानी निजी का ही शब्द प्रयोग करता है आना कि युष्म शब्द का अष्म शब्द का उनके अपने अपने मुख्य अर्थ में प्रयोग होने पर ही उनके स्थान पर प्रत्योत्तर पदयोश्च सूत्र से आदेश प्राप्त होंगे लक्षार्थ में उनका प्रयोग होगा तब ये त्वम आदेश नहीं होंगे ऐसा समाधान आश्रम श्रीचरण ने टीका योजना में दिया है ये बता रहे हैं हाँ तो कैसे आपको ये ज्ञात हुआ श्री चर, आश्रम श्री चरण को तो इसके लिए कहा पानीनी जी का ही शब, आ, सूत्र एक प्रमाण के रूप में बता करके कहते हैं अन्यथा अस्मदो, के तो ये तथा चुष्मद अस्मद स्वार्थ प्रयुज्य मान स्वार्थ है उनका संबोध्य चेतन अहंकार आदि विशिष्ट चेतन ये जो स्वार्थ है इस स्वार्थ में उनका प्रयोग होने पर ही तो मा आदेश नियमो नियम, नियम त्व तो और म आदेश का नियम है प्रत्योत्तर पदयोश्च सूत्र से न लाक्षणिक यो तो लक्षार्थ में प्रयुक्त होंगे तो, तो लाक्षणिक हो जाएंगे युष्म शब्द और लाक्षणिक होने पर वो नियम लागू नहीं होगा कि ऐसा आपको कैसे ज्ञात हुआ तो कहते हैं पानिनी जी के ही शब्द प्रयोग से ज्ञात हो रहा है तो युषमदअ अस्मदोष्टी चतुर्थी स्थयोर स्थानावो इति सूत्र असांगत्य प्रसंगात यदि युष्मदस्मद शब्द लाक्षणिक होने पर भी तोम आदेश होता है प्रत्यय पर में हो या उत्तर पद पर में हो तब ऐसा मानेंगे तब तो पाणिनि जी का युष्मी अस्मद, चतुर्थी ये जो शब्द प्रयोग है क्या युष्म ये शब्द प्रयोग यह गलत माना जाएगा ये गलत हो जाएगा असंगत हो जाएगा इसमें असांगत्य का प्रसंग आएगा क्योंकि ईष्मद अस्मत शब्द के यहां पर में यहाँ पर प्रत्यय है ओस ये द्वितीय का द्विवचन ष्टी का द्विवचन है ना तो ष्टी का द्विवचन में ओस प्रत्यय आता है आता है ना तो ईष्म अस्मत ओस तो यहाँ प्रत्यय पर में है तो प्रत्यय उत्तर पदयोश्च सूत्र क्या कहता है कि ईस्मद अस्मद शब्द से पर में यदि प्रत्यय हो यहाँ ओस प्रत्यय हैं जैसे त्वियम तो मदियम में छत्यय हुआ तो तोम आदेश होकर के त्वरीय तो बना ऐसे ही यहाँ पर ओस प्रत्यय पर रहते तो आदेश हो करके त्वन मद त्वन मदोहो त्वन मतो हो ये शब्द प्रयोग होना चाहिए त्वन मतो लेकिन ये नहीं हुआ अस्मद यो हो ये शब्द प्रयोग किया है अस्मदो त्वन ये शब्द प्रयोग नहीं हुआ तो पाणिनी जी का ये युष्मद हो जो शब्द प्रयोग है इस सूत्र में ये असंगत होगा अनुचित होगा गलत होगा ये मानने की आपत्ति आएगी लेकिन पाणिजी स्वयं जानते हैं कि मैंने ही प्रत्ययोत्तर पदयोश ये नियम बनाया है और मैं ही यहां पर उस प्रत्यय पर रहते युष्म शब्द के स्थान पर तो आदेश नहीं कर रहा हूं तो अपने द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन मैं स्वयं कर रहा हूं ये मानना पड़ेगा तो शब्द यदि गलत हैं तो फिर पानिनी जी का शब्द प्रयोग गलत है ये मानना पड़ेगा ये आपत्ति आती है इस अभिप्राय से यहां पर ये कहा कि वो और वो नियम मानते हैं वो नियम मानते हैं यदि कि मुख्यार्थ में वाच्यार्थ में प्रयुक्त युष्मद अस्मद शब्द हो तभी त्व आदेश होगा लक्षार्थ में प्रयुक्त हो तो नहीं होगा लाक्षणिक युष्म शब्द के स्थान पर तो यहां पर तो लाक्षणिक है सूत्र में युष्मद अस्मदों में वे संबोध्य चेतन और अहंकारादि विशिष्ट चैतन्य रूपी स्वार्थ में प्रयुक्त नहीं है अभी तो हो। इसका अर्थ है वहाँ पर युष्म शब्द स्वरूप अस्मद शब्द स्वरूप व्याकरण शास्त्र में वहाँ सूत्र में वे सम्बोध्य चेतन रूप वाच्यार्थ में अहंकारादि विशिष्ट चेतन रूप वाच्यार्थ में प्रयुक्त नहीं हैं अपितु तो शब्द स्वरूप रूपी उनका लक्षार्थ यहां पर है तो युषमत शब्द स्वरूप अस्मत शब्द स्वरूप जो ऐतुर्थ और द्वितीयंत युष्म अस्मद शब्द स्वरूप है उसके मर्यंत भाग पर तो आदेश होता है ये अर्थ है तो हा शब्द स्वरूप ये तो लक्षार्थ है थ नहीं है इसलिए लाक्षणिक शब्द प्रयोग हुआ लाक्षणिक होने से तोम आदेश नहीं हुआ इश्मद ये शब्द प्रयोग साधु है उचित है ये अर्थ निकलेगा नहीं तो लक्षार्थ में प्रयुक्त तो युष्म अस्मद शब्द के स्थान पर भी तोम आदेश यहाँ पर जरूर होना चाहिए प्रत्यय पर में होने से इससे ये नियम निकलता है कि वाचार्थ में प्रयुक्त युष्म अस्मत शब्द के ही मर्यंत भाग के स्थान पर तो आदेश होंगे लाक्षणिक अस्मत शब्द के स्थान पर नहीं होंगे यह लाक्षणिक है तो जैसे वहां लाक्षणिक है ऐसे युष्मद अस्मत प्रत्यय गोचरयो हो यहां पर भी युष्म अस्मद शब्द के पर में उत्तर पद होने पर भी वे लाक्षणिक हैं। सूत्र में जैसे लाक्षणिक है ऐसे यहाँ पर भी लाक्षणिक हैं। वो वाचक नहीं है लक्षक है लाक्षणिक का मतलब तो वाचक होने पर उनके तोम तोम आदेश होता है पर्यंत भाग्य स्थान पर लाक्षणिक होने पर नहीं तो जैसे सूत्र में लाक्षणिक है शब्द स्वरूप के ऐसे भाष्य के प्रारंभ में भी प्रयुक्त अस्मत प्रत्य गोचरों में युष्म अस्मत शब्द लाक्षणिक ही है यहां युष्म शब्द का संबोध्य चेतन रूप अर्थ विवक्षित नहीं है और अस्मत् शब्द का अहंकारादि विशिष्ट चेतन रूप वाच्यार्थ भी विवक्षित नहीं है अभी तु तो लक्षार्थ विवक्षित है युष्म शब्द का अनात्मा अहंकारादि और अस्मत् प्रज्ञान घन प्रत्यग अर्थ सर्वोपलब रहित वो लक्ष्यार्थ विवक्षित है इसलिए यहाँ पर भी पाणनीय सूत्रस्थ लाक्षणिक युष्म अस्मत के तरह ये शब्द भी लाक्षणिक है लक्षार्थके बोधक है अतः तोम आदेश प्रत्युतर पदयोश सूत्र से नहीं हुआ ये समाधान किया है ये कहते हैं तो ये सूत्र यहां पर क्यों रखा ये ध्यान में आया ना युष्मद अस्मदो ष्टी चतुर्थी द्वितीय स्थानाव इति सूत्र असांगत्य प्रसंगात इसको यहाँ पर रखने का उद्देश्य है ये दिखाना कि वाचक यहाँ पर युष्म अस्मद शब्द नहीं है लाक्षणिक है शब्द स्वरूप के लक्षणा से बोधक है इसलिए म पर्यंत आदेश नहीं हुआ वो तो म आदेश नहीं हुआ म पर्यंत भाग्य स्थान पर ऐसा पाणिनी जी को विवक्षित है ये नियम ये नियम निकला इसी शब्द प्रयोग को लेकर गए तो ऐसे यहां पर भी कह रहे हैं कि अत्र शब्द लक्षको इव चिन्त्र जड़ मात्र लक्षकयो रपि न तमादेश लक्षकत्व अविशेषात तो कहते हैं जैसे पाणनीय सूत्र में युष्मद युष्म शब्द शब्द स्वरूप के लक्षक हैं संबोध्य चेतन या अहंकारादी विशिष्ट चेतन रूप वाच्यार्थ के बोधक नहीं है ऐसे ही ये भाष्य प्रयोग में युष्मद अस्मद शब्द अनात्मा मात्र तथा चिन्ह मात्र का लक्षणा से ज्ञापन कर रहे हैं युष्म शब्द अनात्मा मात्र का जड़ अनात्मा मात्र का लक्षक है और चिन्ह मात्र स्वरूप का लक्षक है अस्मत् शब्द तो लक्ष्य तत्व तो दोनों में समान है इसलिए त्व आदेश नहीं हुआ तो मात्र जड़ मात्र लक्ष त्वमादेशो लक्षकत्व न ऐसा लगाना नहीं हुआ त्वमादेश इति हाँ। हाँ। हाँ इति आहु ऐसा लगाना इति आहु टीकाजनाया व आहू ऐसा आश्रम श्रीचरण कहते हैं आगे कहते हैं यदि तयो हो भाव इति अनेन सूत्रेण ज्ञापितम् तदा अस्मिन् भाष्ये तय शब्द अने सूत्रे योग्य पराग अर्थो लक्ष्य आश्मत शब्देन, आश्मत शब्द जन्य अस्मत्शब न अस्मत्मा तथा च शब्दोपि इति न शब्दों आगे उसी का समाधान चल रहा है यदि कोई ऐसा टीकाएं तो बाल की खाल निकालती है ना शंक, शंका समाधान शंका समाधान तो यदि कोई ये कहता है कि युष्मी चतुर्थी द्वितीय स्थानाव ये जो पाणिनी जी का सूत्र है इस सूत्र में सूत्र से ये ज्ञापन होगा ये नियम होगा ज्ञापित कि अस्मद शब्द शब्द स्वरूप के लक्ष्य होने पर ही तोमा आदेश का अभाव होगा और अन्य अर्थ के लक्ष्य होने पर ये उठेगा त्वादेश का भाव नहीं होगा अपितु तो त्वादेश होगा ये ये लक्षित तो कर रहा है नियम तो ज्ञापित कर रहा है पानिनी का प्रयोग कि शब्द लेकिन उस नियम का स्वरूप ये नहीं कि वाचक होने पर ही त्वमादेश होंगे और लक्षक होने पर नहीं होंगे ऐसा नियम नहीं अपितु ये नियम ज्ञापित होगा कि जब शब्द स्वरूप के लक्षक होंगे तभी युष्म अस्मद शब्द के म पर्यंत भाग के स्थान पर त्वादेश नहीं होगा तो मादेश का अभाव होगा और अन्य शब्द स्वरूप से अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ के लक्षक होने पर ये वार बताएगा त्वादेश तो भाव नहीं होगा अपितु त्वादेश तो होगा ये नियम करते हैं तब तो यहां पर जो चिन्ह मात्र लक्ष्य और जड़ मात्र लक्ष्य ये शब्द स्वरूप से अतिरिक्त अर्थ हुआ चिन्ह मात्र जड़मात्र उसके लक्ष्य हो गए तो वहां त्व आदेश प्राप्त रहेगा पानी जी का शब्द प्रयोग तो ठीक है क्योंकि यहां पर शब्द स्वरूप के लक्ष्य है इसलिए त्व आदेशाभाव लेकिन यहां पर तो शब्द स्वरूप के लक्ष्य न हो के जड़ जड़मात्र चिन्हमात्र रूप अर्थ के लक्ष्य हो रहे हैं इसलिए त्वादेशा भाव नहीं होगा अपितु त्वादेश प्राप्त रहेगा और नहीं किया इसलिए असाधु शब्द प्रयोग है ये जो दोष था वो दोष बना रहेगा ऐसी शंका यदि कोई करता है तो फिर शब्द लक्षकत्व तो भी इनमें है युष्म शब्द में भाष्य में भी सूत्र के तरह सूत्र में जैसे शब्द लक्षकत्व है ऐसे भाष्य में भी शब्द लक्षकत्व है ये दिखाया जा रहा है वे केवल चिन्ह मात्र जड़ मात्र के लक्षक नहीं है शब्द लक्षक भी हैं कैसे शब्द लक्षक बनेंगे इसे कह रहे हैं पहले शंका समझ में आई ना यदि इसे लेकर के शंका है यदि तयो हो तयो यानी शब्दयो शब्द बोधकत्व सत्यव तमादेश भाव जब शब्द होगा यानी शब्द लक्ष्य होगा उसी समय त्व आदेश का अभाव होगा तो एवकार बता रहा है अतिरिक्त होने पर अतिरिक्त लक्षार्थ के बोधक होने पर त्वमादेश होंगे उनका अभाव नहीं होगा ये वो पाणिनि जी का शब्द प्रयोग ज्ञापन करेगा सूत्र ज्ञापन करेगा ऐसा यदि कहते हैं तो उस अवस्था में भाष्य में तोम आदेश की आपत्ति आएगी उसका समाधान कैसे कर रहे हैं वो बता देखिए तो इति अन सूत्रे ज्ञापित अने सूत्रे से लेना वो जो अस्मदो इत्यादि सूत्र बताया उस सूत्र से ज्ञापित हुआ है। तदा यानी इस पक्ष में शब्द भी भाष्य प्रयोग में है ये कह रहे हैं तदा अस्म भाष्ये पदेना शब्द युष्मुष्मब्द्य प्रत्योग्य पराग अर्थ हो लक्षित है तो उस समय ऐसा करना कि भाष्य में प्रयुक्त युष्मत शब्द से पराग अर्थ लक्षित हो रहा है बाह्य अर्थ लक्षित हो रहा है ये समझना तो युष्म शब्द जन्य प्रत्यय योग्य युष्म शब्द से उत्पन्न हुआ जो प्रत्यय उसे कहा जाएगा युष्म शब्द युष्म शब्द जन्य प्रत्यय और उस प्रत्यय के विषय योग्य जो पराक अर्थ है पराक कहते बाह्य अर्थ को अनात्मा को अनात्मा मात्र लक्ष्य नहीं है लक्ष्य है युष्म प्रत्यय युष्म शब्द जन्य प्रत्यय योग्य अनात्मा मनात्माप अर्थ का लक्षक युष्म शब्द होगा और अस्मत् शब्द जन्य प्रत्यय योग्य जो प्रत्यय अर्थ है उसका परामर्शक होगा वो हो जाएगा लक्षार्थ और उसका परामर्शक यहाँ अस्मत् शब्द है ऐसा मानेंगे ये कहते हैं तो युष्म पदे न शब्द जन्य योग्य प्रत्ययोग्य परागार्थो लक्ष्यते अस्मत्शब शब्द जन्य प्रत्यय योग्य प्रत्यगात्मा तो यहाँ पहले तो केवल प्रत्यगात्मा चिन्ह मात्र और जड़ मात्र ऐसा लिया जा रहा था लक्षार्थ अब युष्म प्रत्यय जन्य प्रत्यय योग्य जो अनात्मा अस्मत् प्रत्यय अस्मत शब्द जन्य जो प्रत्यय उसके योग्य जो आत्मा प्रत्यकात्मा ये लक्षार्थ है तो लक्ष्य होगा अनात्मा और आत्मा उनमें आएगी लक्ष्यता लक्ष्यता अवच्छेदक हो जाएगा शब्द तो इस प्रकार लक्ष्यता अवच्छेदक बन करके वह भी लक्ष्य बन रहा है साम-, आ, केवल सामान्य अनात्मा सामान्य आत्मा लक्ष्य नहीं है युष्म शब्द जन्य प्रत्यय योग्य अनात्मा वो लक्ष्य है युष्म शब्द का और अस्मत् शब्द का लक्ष्य है अस्मत् शब्द जन्य प्रत्यय योग्य आत्मा तो लक्ष्यता जो आत्मा अनात्मा में आ रही है लक्षता का अवच्छेदक बन रहा है युष्मत शब्द अस्मत शब्द इस प्रकार ये लक्ष्यता अवच्छेदक युष्म अस्मत शब्द बन करके शब्द लक्षकत्व भी भाष्य प्रयोग में युष्मत अस्मत शब्द में है लक्ष्य योग्य लक्ष्य शब्द लक्ष्यकत्व होने से तो मैं आदेश नहीं हुआ जैसे सूत्र में नहीं हुआ पानी जी के ऐसे यहां पर भी शब्द लक्ष्यकत्व भी है सूत्र के तरह ही शब्द लक्षकत्व होने से पर्यंत मर्यत आदेश का अभाव उचित है ऐसा समाधान किया है ये कहते हैं कि तथा लक्ष्यतावच्छेद शब्दों की बोध्य थे तो शब्द के द्वारा युष्मद शब्द का भी बोधन हो रहा है ज्ञापन हो रहा है इसलिए युष्म शब्द लक्षकत्व लक्ष्यतावच्छेदकया युष्म शब्द में होने से तोमादेशा भाव उचित है सूत्र के तरह ही योग्यतया इति न तमादेश तो तोमादेश नहीं हुआ ठीक ही है नाकत्व रेव लक्ष्यता अवच्छेदक न शब्द योग्यवाश गौरवात इति वाच्यम यदि कोई ये कहता है कि लक्ष्यता का अवचेद तो पाकत्व धर्म है अनात्मा है लक्ष्य युष्म शब्द का उसमें आएगी लक्ष्यता उसमें रहने वाला धर्म हो जाएगा लक्ष्यतावेदक न कि वो शब्द ऐसे ही अस्मद शब्दार्थ प्रत्येगात्मा में रहने वाला जो प्रत्यकत्व है वो हो जाएगा लक्षता का अवच्छेदक न कि शब्द इसलिए लक्ष्यतावच्छेदकया भी शब्द लक्षकत्व इनमें न होने से त्वादेश होना चाहिए इसे ध्यान में रख करके ये लक्ष्यता शब्द नहीं है ये शंका की जा रही है कि पराक्तो प्रत्यकत्व रेव लक्ष्यता वेदकत्व न शब्द योग्यवांश्य गौरवात् ऐसा यदि कोई कहना चाहेंगे तो कहते नाच्यम हब्द योग्यवांश को यदि लक्ष्यतावच्छेदक मानेंगे तो गौरव होगा हाँ हाँ तो गौरव हो जाएगा ऐसा यदि कोई कहना चाहेगा तो कहते इतनी न स्वाच्छम, ये नहीं कह सकते क्यों कि पराग प्रति चोर विरोध स्पुरथम विरुद्ध शब्द योग्यपी वक्तव्यवाद ये जो पराग प्रतिच अर्थ है पराक है अनात्मा प्रतीत है आत्मा तो आत्मात्मा में विरोध का स्पुर अभिव्यक्ति के लिए शब्दतः विरोध की प्रतीति दिखाने के लिए यहां पर वो विरुद्ध शब्द प्रयोग भी विवक्षित है कते विरुद्ध शब्द स्यापि वक्तव्यवाद तो ये गौरव तो तब माना जाता है जो विवक्षित अर्थ है वक्तव्य अर्थ है वह जिससे गौरव दिखाया जा रहा है उसके प्रयोग के बिना भी विवक्षित अर्थ निकल आ रहा हो तब तो गौरव माना जाएगा लेकिन वह अर्थ यदि नहीं स्पष्ट हो रहा है तो उस अर्थ स्पष्टीकरण के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है तो गौरव नहीं माना जाता तो विवक्षित अर्थ का स्फुटन अभिव्यक्ति शब्द को लक्षक लक्ष्यतावच्छेदक मानने पर होती है विवक्षित अर्थ है ये जो आत्मनात्मा का विरोध रूप हेतु है उसका अत्यंत विरोध रूपी हेतु शब्द ती विरोध दिखाने के लिए परस्पर विरुद्ध शब्द लक्ष्यता अवच्छेदक बनाते हैं तो वो अर्थ प्रकट होता है इसलिए गौरव नहीं है ये निकल आएगा और शब्द लक्षकतया क्या नाम लक्ष्यता लक्ष्य बन गया शब्द के भी लक्षक हो गए आपके शब्द इसलिए त्वादेश तो नहीं होगा जो समाधान दिया वो उचित है अतएव अस्मद प्रत्येकोचर वक्तव्य इदम शब्दो अस्मदे लोके वेदेच बहुशः च अहम् इस्महे इतिच अयम दर्शनात् अस्मी दर्शनात शब्द विरोधी इति मत्वा शब्द युष्मशब इदं शब्द प्रयोगे विरोध अस्फुते तो अतः एव शब्दतः विरोध प्रगट करने के लिए ही दिखाने के लिए ही क्या हुआ कि इदम् अस्मद प्रत्यय गोचर हो ऐसा शब्द प्रयोग ना करके इदम् शब्द का प्रयोग ना करके युष्म अस्मद प्रत्यय गोचर हो ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है इदम् के स्थान पर अस्मद युष्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ईदम शब्द का प्रयोग करने पर शब्दतः अत्यंत विरोध अस्मद अर्थ के साथ इदम अर्थ का स्फुटित नहीं होता प्रगट नहीं होता अभिव्यक्त नहीं होता क्यों तो कई जगह अस्मद शब्द के समानाधिकरण के रूप में ईदम शब्द का प्रयोग हुआ है इसके लिए यहां पर लिखा कि लोके वेदे चमद अर्थे बहुश इदम शब्दो दृश्यते ऐसा लगाना पूर्व में है ना कि ईदम शब्दो अस्मद अर्थे लोके वेदे च बहुश दृश्य थे ऊपर से जोड़ देना तो देखा जा रहा है कैसे देखा जा रहा है कि वयम आस्महे ई वयम आस्महे तो यहाँ पर वयम शब्द के साथ ई शब्द का प्रयोग है नहींदम शब्द का वयम ईमे ईमे वयम आस्महे ई विदेहा और अयम अहम अस्मि इत्यादि प्रयोग में अस्मद शब्द के साथ इदम शब्द का विरोध प्रतीत नहीं हो रहा शब्दतः इसलिए अस्मत न अस्मत शब्द विरोधी कौन इदम शब्दी मतवादम शब्द शब्द शब्द के साथ इदम शब्द का विरोध नहीं है ये मान करके के यहा अस्मत पदार्थ के साथ युष्म पदार्थ का अत्यंत विरोध प्रकट करने के लिए अस्मत् शब्द के साथ कभी भी समानाधिकरण प्रयोग जिस शब्द का नहीं होता ऐसा युष्म शब्द प्रयोग किया है एक या। तो ईदम शब्द प्रयोगे विरोध अस्पूर्ते यदि ईदम शब्द का प्रयोग करते इदम अस्मत प्रत्येकोचर हो ऐसा तो ये जो अनात्मा के साथ इदम शब्दार्थभूत अनात्मा के साथ अस्मद शब्दार्थ आत्मा का पूरा विरोध अभिव्यक्त न होता जो वहा आत्मान आत्मा का भेद साधक हेतु है विरोध वो अत्यंत विरोध प्रकट न होता और अत्यंत विरोध को प्रकट करना है शब्द तह तो इसलिए अस्मद शब्द विरोधी ही शब्द का प्रयोग किया है ये कहते हैं हाँ हाँ इतना ही ठीक है